महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व पांडव सेना की महारथियों के रथ घोड़े ध्वज तथा धनुषों का विवरण धृत्रवाच सर्वेशाव ब्रूही रथ चिन्हना सज्जय ये द्रोणम अभ्यवर्तन क्रुद्धा भीम पुरोग धित्राट ने पूछा संजय क्रोध में भरे हुए भीम थे आदि जो योद्धा द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर रहे थे उन सबके रथों के घोड़े ध्वजा आदि चिन्ह कैसे थे यह मुझे बताओ संजय है सूरह यह संजय कहते राजन रेछ के समान रंग वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर कर भीम से इनको आते देख चांदी के समान फेद घोड़ों वाले सूरवीर सांगा मनु स्वयं प्रत्यह प्रतरयन भयान पर तत्धर स क्रुद्धो द्रोड़ रथम प्रती सारंग के समान सफेद नीले और लाल रंग के घोड़ों से युक्त युद्धामंडू स्वयं ही अपने घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक हाँता हुआ द्रोणाचार्य के रथ की ओर लौट पड़ा वह दुर्जयीर क्रोध में भरा हुआ था नीलकणी टीका में अश्वशास्त्र के अनुसार घोड़ों के रंग और लक्षण आदि का परिचय दिया गया है उसमें से कुछ आवश्यक बातें यहां यथास्थान उद्धृत की जाती है सारंग का रंग सूचित करने वाला रंग इस प्रकार है हम, सारंग सदृश हे माण्डे महाजबी पांचाजस् सुत धृष्ट दृष्टदुम्नो न पांचाल राजकुमार राज दृष्टदुम्न कबूतर के अर्थात कबूतर का रंग बताने वाला वचन यो मिलता है पराम परावत कपोता भिंघटील समन्वयात कबूतर के समान सफेद और नीले रंग वाले सुवर्ण भूषित एवं अत्यंत वेगशाली घोड़ों के द्वारा लौटा आया पितरम तो परधर्मा यक्ष निम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला क्षत्रधर्मा अपने पिता धृष्ट की रक्षा और उनके अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि चाहता हुआ लाल रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो लौट आया पद्मपत्रिभाषाश्वान्म्लिकाक्षास्लंकृता शिखंडी छत्रदेवस्तु स्वयं प्ररय शिखंडी का पुत्र छत्रदेव कमलपत्र के समान रंग तथा निर्मल निर्मलधेत्रों वाले सजे सजाए घोड़ों को स्वयं ही शीघ्रतापूर्वक हाँकता हुआ वहां आया दर्शनीया सुम्बोज सुखपत्र परीक्षदा वहंतों नकुल शीघ्रावकनम अभिदुद्रु तो, तो की पाख के समान रोम वाले दर्शनीय काम्बोज काम्बोज काबुल के घोड़ों का लक्षण दर्शाये दर्शाये देसी घोड़े नकुल को वहन करते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ आपके सैनिकों की ओर दौड़े महाललाट जघन स्को जवा हयाह दीर्घ ग्रीवा यार उकाह काम बोज का स्मृता जिनके ललाट जांग कंधे छाती और वे एक महान होते हैं गर्दन लंबी और चौड़ी होती है तथा अंड बहुत छोटे होते हैं वे काबुल काबुली घोड़े माने गए हैं कृष्णा सो मेघ संा अवहंडो तमोज दुर्धायाभिसंध्याय क्रुद्धम युद्धा भारत भरत नंदन दुर्धस्य युद्ध का संकल्प लेकर क्रोध में भरे हुए उत्तमजा को मेघ के समान श्याम वर्ण वाले घोड़े युद्ध स्थल क्यों ले जा रहे थे तथा तिथिर का कलमा शाम हयावात समाज अवहंस तुम्ले युद्धे सहदेव मुदायुधम इस प्रकार से संपन्न को तीतर के समान, के समान समान रंग वाले तथा वायु सी घोड़े उद्भयंकर युद्ध में दंतुरा जानम कालबाला जुधिष्ठिर भीम बेगान्या हाथी के दांतों के समान सफेद रंग काली पूछ तथा वायु के समान तीव्र एवं भयंकर वेग वाले घोड़े नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को रण क्षेत्र में ले गए हे मोहत्तम अप्रति हे वात समी सर्वाणी व युधिष्ठि सोने के उत्तम आवरणों से ढके हुए वायु के समान वेघशाली घोड़ों द्वारा सारी सेनाओं ने महाराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर रखा था। जातरूप अय्छत्र राजा अयच्छन्त्रः सर्वे राजा युधिष्ठिर के पीछे पांचाल राज द्रुपद चल रहे थे उनका छत्र सोने का बना हुआ था वे भी समस्त सैनिकों द्वारा सुरक्षित थे ललामयरिभुक्त सर्वशब्दी राध्य महे स्वास शांत भी वे ललाम अर्थात जिसके घोड़े के ललाट के मध्य भाग में तारा के समान श्वेत चिन्ह हो उसके उस चिन्ह का नाम ललाम है ललाम और हरी संज्ञा वाले घोड़ों से जो सब प्रकार के शब्दों को सुनकर उन्हें सहन करने में समर्थ थे सुशोभित हो रहे थे उस युद्ध तल में समस्त राजाओं के मध्य भाग में महाधनुर्धर राजा त्रिपद निर्भय होकर द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आए उससे युक्त अशु भी ललाम ही कहलाता है यहात ललाट मध्यस्थम तारूपय ललाम चापी प्राला बोस्व तदन्व हरि का लक्षण इस प्रकार दिया गया है सकेश राणी रोमाणी सुवर्णा भानी यू हरी सवर्ण तो पीत कौशनभ जिनके गर्दन के बड़े बड़े बाल और शरीर के रोए सुनारे रंग के हो जो रंग में रेशमी पीताम्बर के समान जान पड़ता हो वह घोड़ा हरि कहलाता है तम वयाशीघ्र सर्व महारथै के केकयाच शिखंडी दृष्टकेतु तथा ची वी शेयर परिवृता मसराजानु द्रुपद के पीछे संपूर्ण महारथियों के साथ राजा विराट शीघ्रतापूर्वक चल रहे थे के के राजकुमार शिखंडी तथा ये अपनी अपनी सेनाओं से घिरकर कर राज विराट के पीछे चल रहे थे तम तो पाटली पुष्पाणाम समवर्णा वह माना बराजंत मत्स्य मित्र घातिर शत्रुसूधन राज विराट के रथ को जो वहन कर हुए शोभा पा रहे थे वे उत्तम घोड़े पांडर के फूलों के समान लाल और सफेद रंग वाले थे हरिद्र समवर्णास्तु जवान हेम मालिद पुत्र विराटराज से सत्वर हल्दी के समान पीले रंग वाले तथा स्वर्ण में माला धारण करने वाले देखशाली साली घोड़े विराटराज के पुत्र को पूर्वक रणभूमि की ओर ले जा रहे थे इंद्रगोप्यकर्ण भ्रातर पंचके जातूपा सर्वे लीलोहितक पांच भाई के, के राजकुमार इंद्रगोप वीर वीरबहुटी के समान सावले घोड़ों द्वारा रणभूमि में लौट रहे थे उन पांचों भाइयों की कांति सुवर्ण के समान थी तथा वे सब के सब लाल रंग के ध्वजा पता धारण किए हुए थे ते हेम मालिना शूरा सर्वे युद्ध विशारदा वरसंतमूता प्रत्यद्यंसिता स्वर्ण की मालाओं से विभूषित वे सभी युद्ध विशारूरवीर मेघों के समान बाण वर्षा करते हुए कवच आदि से सुसज्जित दिखाई देते थे आम पात्र निकाशास्तु पांचालम अमित दत्तास्तुम्बरुनादिव्या शिखंडीनम उदाहन अमित तेजस्वी पांचाल राजकुमार शिखंडी को तुम्बरु के दिए हुए मिट्टी के काले बर्तन के समान रंग वाले दिव्य अश्व वहन करते थे तथा द्वादश सहस्राह पंचालाना महारथा तेषा तो षठ सहस्राणी ये सखंडिन अन्वयो पांचालों के जो बारह हजार महारथी युद्ध में लड़ रहे थे उनमें से छ हजार इस समय शिखंडी के पीछे चलते थे पुत्र तो शसपाल्स नरसीहत मक्रीनों वह स्म सारंग सबला आर्य पुरुष सिंह शिषपाल के पुत्र के सारंग के समान चितकबरे अश्व खेल करते हुए से कर रहे थे तो अभ्यवर्त चेदि देश का श्रेष्ठ राजा अत्यंत बलवान दुर्जय वीर धृष्ट केतु काम्बोदेशी चित्तबरे घोड़ों द्वारा युद्ध भूमि की लौट रहा था के, वहन। के, के देश के सुकुमार राजकुमार बृह को पुआल के धुएं के समान उज्जवल नील वर्ण वाले सिंधु देशी सिंधु देश के घोड़ों की गर्दन लंबी मित्रेंद्रिय मुँह तक पहुंचने वाली आंखें बड़ी बड़ी कद ऊँचा तथा रोए सूक्ष्म होते हैं सिंधी घोड़े बड़े बलिष्ठ होते हैं जैसा कि बताया गया है दीर्घ ग्रीवा मुखालम्ब मेघना प्रतलोचना महान रो मधवा सिंधु देशी अच्छी जाति के घोड़ों ने शीघ्रता पूर्वक रणभूमि पहुँचाया मल्लिकाक्ष पद्मी जाता मुदाव शिखंडी के सूरवीर पुत्र ऋक्षदेव को पद्म के समान वर्ण और निर्मल नेत्र वाले बालिक देश के सजे सजाये घोड़ो ने रणभूमि में पहुँचाया पहला पद्मवर्ण का परिचय इस प्रकार दिया गया है शीत रक्त समायोगा पद्मवर्ण प्रकृत प्रकृत सफ़ेद और लाल रंग के सम्मिश्रण से जो रंग होता है वह पद्मवर्ण कहलाता है दूसरा बाल ही देश के घोड़े भी प्रायः काबुली घोड़ों के समान ही होते हैं उनमें विशेषता इतनी ही है कि उनका पीठ भाग काम्बोज घोड़ों की अपेक्षा बड़ा होता है जैसा कि निम्नांकित वचन से स्पष्ट है काम्बोज सम संस्थान बाल्य जाता शाजिन् विशेषतः पुनरेतेषा दीर्घप्रृष्ठांगत तो रुक्म भाण्ड कौशे असधा हयाह क्षमा बंतो वहन संखे सेना बिंदु मरिंदम सोने के आभूषणों तथा कोचों से सुशोभित रेशम के समान श्वेत पीत रोम वाले सहनशील घोड़ों ने शत्रुओं का दमन करने वाले सेनाबिंदु को युद्धभूमि में पहुंचाया युवानम अवहन युद्धे कौंच वर्णा हयोतमा काश्यस्भु पुत्र महारथम् क्रौच अर्थात जिनके रोए तथा केसर गर्दन के बाल सफ़ेद होते हैं तथा तो गुहभाग नेत्र ओठ और खुर काले होते हैं ऐसे घोड़ों को महर्षियों ने क्रौंच वर्ण का बताया है यथा कृष्णत्व शीतलोमकृष्णलोचनोष्टुरा ये निर्दिष्टा कौंच वर्णास्ते कौंचवर्ण के उत्तम घोड़ों से काशीराज अभिभू के सुकुमार एवं युवा पुत्र को जो महारथी वीर था युद्ध में पहुंचाया श्वेतास्तु प्रतिनिध्यस्व श्वेतास्तु प्रतिविध्यध्व तम मनोजवा यं तो प्रयस्य राजन राजपुत्र मुदावन राजन मन के समान वेघशाली तथा काली गर्दन वाले श्वेतवर्ण के घोड़े जो सारथी के आज्ञा मानने वाले थे राजकुमार प्रतिबिंध्य को रण में ले गए सुत सोम तु यमत मास पुष्प पुष्पावहन द्वारे कुंती कुमार भीमसेन ने जिस सौम्य रूप वाले पुत्र सुत सोम को जन्म दिया था उसे उदड़ के फूल की भांति सफेद और पीले रंग वाले घोड़ों ने रण क्षेत्र में पहुँचाया सहस्र सोम प्रतिमो बभूव पुरे कुणाम उदयंदुना तस्ता सोम संक्रंद मध्ये यस्मास्मात्त सोमोत्सु के उदयन्दुनामकपुर इंद्र प्रथमें सोमा भी स्व सोमरस निकालने के दिन सहस्रो चंद्रमाओं के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम सुत सोम रखा गया था नुष्प निभा आदित्य तरुण प्रख्या नकुल के स्पृहणी पुत्र सतानी को साल पुष्प के समान रक्त पीतवर्ण वाले और बाल के समान कांतिमान कांतिमानश्वरण में ले गए कांचनापि कांचना पिहितोत्र द्रौपदे नरव्याघ्रम मोर की गर्दन के समान लीले रंग वाले घोड़ों ने सुनहरी रसियों से आबद्ध हो द्रौपदी पुत्र सहदेव कुमार पुरुष सिंह श्रुतकर्मा को युद्धभूमि में पहुँचायात कीधिम द्रौपदेय भयोत्तमा उथ सम निभाया इसी प्रकार युद्ध में अर्जुन की समानता करने वाले शास्त्र ज्ञान के भंडार द्रौपदी नंदन अर्जुन कुमार सृतकीर्ति को नीलकंठ की पाख के समान रंग वाले उत्तम घोड़े रण में ले गए यमाहुर यमाहुरअ्यघ्य गुणम कृष्ण पार्थ संयुगे अभिमु प्रसंगास्तम कुमार अवहन ढड़े जिसे युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन से ड्योढ़ा बताया गया है उस भद्रा कुमार अभमल को रण क्षेत्र में कपिलवर्ण वाले घोड़े ले गए एक अस्तुधार्त राष्ट्रभ्य पांडवा समाचित तम बृहंतो महाकायावहन ढड़े पलाल कांडहू सुतमुले युद्धे हया कृष्णा स्वलंकृता आपके पुत्रों में से जो एक युस्तु पांडवों के शरण में जा चुके हैं उन्हें पुलाव के पुआल के ढंठल के समान रंग वाले विशाल काय एवं बृहद अश्वों ने युद्धभूमि में पहुंचाया उस भयंकर युद्ध में काले रंग के सजे सजाए घोड़ों ने चेम के वेगशाली पुत्र को युद्धभूम में पहुंचाया पहुँचाया कुमार शौचितुद्धे युद्धे प्रेष्य करायाह सुचित्र के पुत्र कुमार सत्यधीति को सुवर्ण में विचित्र कौचो से सुसज्जित और काले रंग के पैरों वाले सारथी की इच्छा के अनुसार चलने वाले उत्तम घोड़ों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। रुक्म पीठा पीठ से युक्त के समान रोम वाले कियावर्ण मालाधारी तथा सहन शक्ति से संपन्न घोड़ों ने श्रेणीमान को युद्ध में पहुँचाया रुक्म मला धरा सूरा हेम पृष्ठा स्वलंकृता काशीराज धर श्रेष्ठ सागनीय माला धारण करने वाले सूर्यीर और सुवर्ण रंग के भाग वाले सजे सजाए घोड़े स्पृहणी नरश्रेष्ठ काशीराज को रणभूमि में ले गए अस्त्राण धनुर्वेदे ब्राह्मेदे चारगम तम सत्य धित मयांतम अरुणा समुदावन अस्त्रों के ज्ञान धनुर में धनुर्वेद में तथा ब्राह्मेद में भी पारंगत पूर्वोक्त सत्य धृति को अरुणवर्ण वर्ण के अशोन युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया यह स पांचाल सेनानी द्रोण मनसम अकल्पयत पारावत समरण धृष्ट जो पांचालों के सेनापति हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना भाग निश्चित कर रखा है उन दृष्ट धृष्टुम्न को कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों ने युद्ध भूमि में पहुँचाया तमन्वया सत्यधिति सौचित्ती युद्ध दुर्मद्रेणीमान वसुधान स पुत्र काश्य चाभिभू उनके पीछे सुचित्त के पुत्र युद्ध दुर्मद्ध सत्यधिति श्रेणीमान वसुधान और काशीराज के पुत्र अभिभू चल रहे थे ये वासुदान इक्कीस पच्चीस में मारे गए वसुआंग से भिन्न हैं इन्हें कहीं कहीं काश्य बताया गया है संभव है ये ही काशीराज हों युक्त है परम काम भोजय जवनय हेम मालिपि भीषयन तो ये सबके सब यम और कुबेर के समान पराक्रमी योद्धा जोधा स्वर्ण मालाओं से अलंकृत एवं सुशिक्षित उत्तम काबुली घोड़ों द्वारा सत्रु सेना को भयभीत करते हुए धृष्ट धुम्न का अनुसरण कर रहे थे प्रभद्र काम्बोजा काम षठ सहसा युधा नाना वर्ण हय हे ते सत्न्त का मुका मृत्यो भूतः दृष्टुम समन्वयु इसके सिवा हजार कांबो देशी प्रभद्रक नाम वाले योद्धा हथियार उठाए भांति भांति के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए सुनारे रंग के रथ और से संपन्न हो धनुष फैलाए अपने समूह द्वारा शत्रु को भय से कंपित करते हुए सब समान रूप से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो धृष्ट दुम्न के पीछे पीछे जा रहे थे बभ्र कौश वर्णा मलान मनस नेवले तथा रेशम के समान रंग वाले पिंगल वर्ण के उत्तम अश्व जो सुंदर सुवर्ण की माला से विभूषित तथा प्रसन्न चित्त वाले थे चेकितान को युद्ध स्थल में ले गए इंद्रायुध सवर्ण ही कुभोज हयोत्तमी आयात सदस्वी पुर्जिन्मा सभ्यताचिन अर्जुन के मामा पुर्जित कुभोज धनुष के समान रंग वाले उत्तम श्रेणी के सुंदर अश्व द्वारा उसी भूमि में आए अंतरिक्ष सवरण सुका चित्रिता वह राजम रोचम ते हयासख्य समहन राजा रोचमान को ताराओं से चित्रित अंतरिक्ष के समान चितकबरे घोड़ों ने युद्ध में, में पहुंचाया जाला सहदेवा मुदावन जरासंध के पत्र सहदेव को काले पैरों वाले चितकबरे श्रेष्ठ घोड़े जो सोने की जाली से विभूषित थे रणभूमि में ले गए ये तो पुष्करणार्यह समवर्ण आहोत्तमा जबे से न समत्र सुदाम कमल के नाल की भांति श्वेत वर्ण वाले और सेन पक्षी के समान वेघशाली उत्तम एवं विचित्र अश्व सुदामा को लेकर रण क्षेत्र में उपस्थित हुए ससलोहित वर्णास्तु पांडुरोतराज राज पांचाल्यम गोपते पुत्र सिंहसेन अमृतावन जिनके रंग खरगोश के समान और लोहित है तथा जिनके अंगों में श्वेत पीत रोमा सुधोभित होती है वे घोड़े उन गोपति पुत्र पांचाल राजकुमार सिंहसेन को युद्धस्थल में ले गए थे यद्यपि सिंहसेन और व्याघ्र दत्त के मारे जाने का वर्णन सोलह सैंतीस में आ चुका है तथापि हाँ घोड़े के वर्ण के प्रसंग में संजय ने सामान्यतः सबके घोड़ों का उल्लेख कर दिया है मृत्यु से पहले वे दोनों वैसे ही घोड़ों पर आरूढ़ हो रणभूमि में पधारे थे पंचालाना द्रव्याघ्रो यत हो जन्मेजय तस् सरस पुष्पाणाम तुल्य वर्णा पांचालों में विख्यात जो पुरुष सिंह जनबेजय है उनके उत्तम घोड़े सरसों के फूलों के समान पीले रंग के थे मांसवर्णा से जमना बृहंत हेम्मा दधी पृष्टा चित्रुखा पांचावनृत उड़द के समान रंग वाले स्वर्ण माला विभूषित दधि के समान त्वेत भाग से युक्त और चितकबरे मुख वाले भेखशाली विशाल अश्व पांचाल राजकुमार को संग्राम भूमि में शीघ्रतापूर्वक ले गए सूरा स भद्रका शरकांड निभा पद्म किंजल कवाभा दंडधार मुदावन सूर सुंदर मस्तक वाले सरकंडे के पूर्वों के समान श्वेत गौर तथा कमल के केसर की स्थाती कांतमान घोड़े दंड धार को रणभूमि में ले गए रासभार ऊण वर्णाभा पृष्ठ तो प्रभा बलगंत इव संयत्ता व्याघ्र दत्त गधे के समान मलिन एवं अरुणवर्ण वर्ण वाले पृष्ठभाग में चूहे के समान श्याम मलिन कांति धारण करने वाले तथा विनीत घोड़े व्याघ्र दत्त को युद्ध में उछलते कूदते हुए से ले गये हरियल चित्र चित्र माल्य विभूषिता व्याघ्रम पांचाल समुदाव काली मस्तक वाले विचित्र वर्ण तथा विचित्र मालाओं से विभूषित घोड़े पांचाल देशी पुरुष सिंह सुधनमा को लेकर रणभूमि में उपस्थित हुए इंद्र सनि सं इंद्र सनी संपर्श इंद्र गोप कथन निभा का चित्रा चित्रा युद्ध मुदाव इंद्र के वज्र के समान जिनका स्पर्श अत्यंत दुस्साह है जो वीर बहुति के समान लाल रंग वाले हैं जिनके शरीर में विचित्र चिन्ह शोभा पाते हैं तथा जो देखने में भी अद्भुत हैं वे घोड़े चित्रा युद को युद्ध को युद्धभूमि में ले गए विभ्रतो हेमला सुचक्रवा को दरा हयाह कौसलाधिपते पुत्रम सुछत्रम वाचि नो सुवर्ण की माला धारण किए चक्रवाक के उधर के समान कुछ कुछ श्वेतवर्ण वाले घोड़े कौशल नरेश के पुत्र सुछत्र को युद्ध में ले गए सबला सुबृहतो स्वादंता सत्यदि अवहन प्राण शुभ चित कब्रे विशाल में हुए स्वर्ण की माला से विभूषित तथा ऊँचे कद वाले सुन्दर छेम कुमार सत्य धृति को युद्ध भूमि पहुँचायाध्वजेन अकवच अश्व स धनुषाच शुक्ल शुक्ल जिनके ध्वज कवच और धनुष ये सब कुछ एक ही संघ के थे वे राजा शुक्ल शुक्ल वर्ण के अश्व द्वारा युद्ध के मैदान में लौट आए समुद्र से न पुत्रुद्र रुद्र तेजस अश्वाह श्रेना मुदाव समुद्र सेन के पुत्र भयानक तेज से युक्त चंद्रसेन को चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले समुद्री घोड़ों ने युद्धभूम में पहुँचाया नीलो पल सवर्णापनी विभूषिता दित्र समे चित्रम वह नीलकमल के समान रंग वाले सुवर्ण आभूषणों आभुशन, से विभूषित विचित्रमालाओं वाले अश्व विचित्र युक्त राजा सैभ्य को युद्ध में ले गए कलाज पुष्पवर्ण आसु श्वेतलोहित राजु महूर्ण युद्ध दुर्मतम जिनके रंग केराव के फूल के समान है जिनके रोम रोमराजे श्वेतलोहित वर्ण की है जैसे श्रेष्ठ घोड़ों ने रण दुर्म रथसेन को संग्राम भूमि में पहुंचाया जो चोरों और लुटेरों का नाश करने वाले हैं उन समुद्र प्रांत के अधिपति को तोते के समान रंग वाले घोड़े रणभूमि में ले गए चित्रायुधल चित्र वर्मा युध ध्वज हो कि पुष्पा समवर्णा योत्तम माला कवच अस्त्र शस्त्र और ध्वज सब कुछ विचित्र है उन राजा चित्रायु को पलाश के फूलों के समान लाल रंग वाले उत्तम घोड़े संग्राम में गए इन्हीं का वर्णन पहले श्लोक छप्पन में भी आ चुका है एक वर्ण सर्वेण्चे धनुषाथवा जिनके ध्वज कवच और धनु सब एक रंग के थे वे राजा नील अपने रथ में जुते हुए नील रंग के घोड़ों द्वारा रण में उपस्थित स्थित हुए हु नानूपै रन चिन्हूथ रथ कार्मु वाजिध्वज पता का भी चिंत्रेत्रोभ्यवर्त जिनके रथ का आवरण रथ तथा धनुष नाना प्रकार के रत्नों से जटित एवं अनेक रूप वाले थे जिनके घोड़े ध्वजा और पताकाएं भी विचित्र प्रकार की थी वे राजा चित्र चितकबरे घोड़ों द्वारा युद्ध के मैदान में आए ये तो पुष्कर पर्णस्तुल्यवर्ण हयोत्तमा ते रोचमान्य सुतम हे मण मुदाव जिनके रंग कमल पत्र के समान थे वे उत्तम घोड़े रोचमान के पुत्र पुत्रण को रणभूमि में ले दंड के तुम भयाव युद्ध कर्मे में समर्थ कल्याण में कार्य करने वाले सरकंडे के समान श्वेत गौर पीठ वाले श्वेत अंडकोशारी तथा मुर्गी के अंडे के समान सफ़ेद घोड़े केतु को युद्ध स्थल में ले गए के समय संख्ये केश मे नाते शखे पीतर नीन्ने कपटे पांड्यादु च बंधुषु द्रोणां चाश्राणी द्रोण तथा अस्त्रे अस्त्री समाप्य रुक्मी कर्णारजुनाच्युत ये द्वारिकां हंस कृष्ण जेत चेतनी निवारतस्त प्राप्त ृहृर हित कामया वैराणुबंदमसृज्य स्वराज्यम सातय स सागरध्वज पांड्य चंद्रस्मी दिव्यं वैडुर्यल भगवानीकृष्ण के हाथों से जब युद्ध में पाण्डव देश के राजा पांड देश के राजा तथा वर्तमान नरेश के पिता मारे गए पांड राजधानी का फाटक थोड़ फोड़ दिया गया और सारे बंधु बांधव भाग गए उस समय जिसने भीष्मण परशुराम तथा कृपाचार्य थे उसमें रुक्मी कर्ण अर्जुन और श्रीकृष्ण की समानता प्राप्त कर ली फिर द्वारिका को नष्ट करने और सारी पृथ्वी पर विजय पाने का संकल्प किया यह विद्वान सुहृदों ने हित की कामना रखकर जिसे वैसा दुस्साहस करने से रोक दिया और अब जो वैर भाव छोड़कर अपने राज्य का शासन कर रहा है और जिसके रथ पर सागर के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती है पराक्रम रूपी धन का आश्रय लेने वाले उस बलवान राजा पांड्य ने अपने दिव्य धन उसकी तंकार करते हुए वैदुर्यमणि की जाली से आच्छादित तथा चंद्रकिणों के समान श्वेत घोड़ों द्वारा द्रोणाचार्य पर धावा किया आठ रूपक वर्णाभा हया पांड्यानुयायीना अवहन रथ मुक्षा नाम वासक पुष्पों के समान रंग वाले घोड़े राजा पांड्य के पीछे चलने वाले एक लाख चालीस हजार श्रेष्ठ रथों का भार वहन कर रहे थे नाना वर्णे नूपेण नानाकृत मुखा हयाह चक्र मदावहन अनेक प्रकार के रंग रूप से युक्त विभिन्न आकृति और मुख वाले घोड़े रथ के पहिए के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले वीर कच को रणभूमि में ले गए भारमेता मता यहाँ भक्त त्यक्ता सर्वभी लोहिताक्ष महाबाहो बृहत तमरट्टजा महासत्वा महाकाया सौवर्ण जो एकत्र हुए संपूर्ण भरतवंशियों के मतों का परित्याग करके अपने संपूर्ण मनोरथों को छोड़कर केवल भक्तिभाव से युद्ध के पक्ष में चले गए उन लाल नेत्र वाले और विशाल भुजा वाले राजा बृहंत को जो सुवर्ण में रथ पर बैठे हुए थे अरट्ट देश के महापराक्रमें विशालकाय और सुनहरे रंग वाले घोड़े रणभूमि में ले गए स्वर्ण स्वर्णवर्णाधर्मज्ञम अनीक स्तंत स्थिरं राजश्रेष्ठम हय श्रेष्ठा सर्वतः पृष्ठ तोन्वजों धर्म के ज्ञाता तथा सेना के मध्य भाग में विद्यमान घेरकर युद्ध के समान रंग वाले घोड़े उनके साथ साथ चल रहे थे। वर्ण बहो देव रूपिण अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों से युक्त सुन्दर अशोक आचर्य प्रभद्रक नाम वाले देवताओं जैसे रूपवान बहुसंख्यक त्रिभद्रकण युद्ध के लिए लौट पड़े ये राजेंद्रीमसेन सहित पूरी सावधानी से युद्ध के लिए उद्यत हुए ये सुवर्ण में ध्वज वाले राजा लोग इंद्र सहित देवताओं के समान धृष्ट गोचर होते थे अत्यरोन सर्वान् सर्वां समाहगता भारद्वाजों वहां एकत्र हुए उन सब राजाओं की अपेक्षा धृट धुम्न की अधिक शोभा हो रही थी और समस्त सम सेनाओं से ऊपर से उठकर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य सुशोभित हो तो रहे थे अतीव शुशुभित ध्वज कृष्ण दिर्णोत्तर कमंडलुर्माराज जातरूपमय शुभ महाराज काले मृगचर्म और कमंडलु के चिन्ह से युक्त उनका सुवर्ण में सुंदर ध्वज अत्यंत शोभा पा रहा था ध्वज तो भीमसेन से वैधुर्यमोचनम भ्राजमान हम महासिंह राजवान हम वै दुर्यमणि मय नेत्रों से सुशोभित महासिंह के चिन्ह से युक्त भीमसेन की चमकीण ध्वजा फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी उसे मैंने देखा था ध्वज तो कुरराज से पांडव से महौजस धृष्टवा नौवर्ण सोम सो ग्रह गणावित महातेजस्वी कुराज पांडुनंदन युधिष्टिर्की सुवर्ण मयी ध्वजा मैले चंद्रमा तथा ग्रह गणों के चिन्ह से सुशोभित देखा है मृदंगौचात्र विपुलौ दिव्यौ नंदोपनंदक्रेणा हन्य महानवच सुस्वनऊ हर्षवर्धनऊ इस ध्वजा में नंद उपनंद नामक दो विशाल एवं दिव्य मृदंग लगे हुए हैं वे यंत्र के द्वारा बिना बजाए बजते हैं और सुंदर शब्द का विस्तार करके सबका हर्ष बढ़ाते हैं सरभम पृष्ठ सौवर्णम नकुल महाध्वजश्याम रथे त्युग्रम भीषयाणम अवस्थित नकुल की विशाल ध्वजा सरभ के चिन्ह से युक्त तथा भाग में सुवर्णमयी है हमने देखा वह अत्यंत भयंकर रूप से उनके रथ पर फहराती और सबको भयभीत करती थी हंसस्तु राजीमान ध्वजे घंटा पताकवान् सहदेवस्थर्षो विशता शोकवर सहदेव की ध्वजा में घंटा और पताका के साथ चांदी के बने सुंदर हंस का चिन्ह था वह दुर्धर्ष ध्वज शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था पंचानाम द्रौपदी आनाम प्रतिमा भूषणम धर्म सब मारुत सपकरण महात्म धर्म वायु इंद्र तथा महात्मा अश्विन की प्रतिमाए पांचों द्रौपदी पुत्रों के ध्वजों की शोभा थी अभिमंडी हिण्य रथे ध्वजरो राजन तप्त चापी करोल राजन कुमार अभिमन्यु के रथ का श्रेष्ठ ध्वज तपाये हुए सुवर्ण से निर्मित होने की अत्यंत प्रकाशमान था उसमें स्वर्ण में का रावणस्य राजेंद्र राजेन्द्र राक्षस पाता था पूर्व काल में रावण के रथ की भांति उसके रथ में भी इच्छानुसार चलने वाले घोड़े जुते हुए थे महेंद्रम च धनुतिव्यम धर्मराज युधिष्ठि वायव्यम भीमसेन से धनुतिव्यम अभुन्द्र राजर्मराज युधिष्ठि के पास महेंद्र का दिव्य दिव्य दिया हुआ दिव्य धनुष शोभा पाता था इसी प्रकार भीम से इनके पास वायु देवता का दिया हुआ दिव्य धनुष था त्रैलोक रक्षणार्था ब्रह्मणाश्रेष्ठ आयुधम तिव्यम अजरम तय वालुनाथाज धनु तीनों लोकों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने जिस आयुष की सृष्टि की थी वह कभी जीर्ण ना होने वाला दिव्य गंडली धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ था वैष्णव नकुलाथ सहदे नकुल को वैष्णव तथा सहदेव को अश्विनी कुमार संबंधी धनुष प्राप्त था तथा घटोत्कच के पास पौलस्त नामक भयानक दिव्य धनुष विद्यमान था रौद्रम कौबेर वे वचा, पंचा द्रौपदी धनुरत्ना भरत नंदन पांचों द्रौपदी पुत्रों के दिव्य धनुष रन क्रमशः रुद्र अग्नि कुबेर यम तथा भगवान शंकर से संबंध रखने वाले थे रौद्रम धनुवर लेभे द्रोहिणी सुत तत्न तत्ष्ट प्रदरऊ राम सौभद्राय महात्मरे रोहिणी नंदन बलराम ने जो रुद्र संबंधी श्रेष्ठ धनुष प्राप्त किया था उसे उन्होंने संतुष्ट होकर महामान सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को दे दिया था बहु ध्वजा हे महा विभूषिता शोकवर्धना ये तथा तो और भी बहुत सी राजाओं की सुवर्णभूति ध्वजाए वह दिखाई देती थी जो शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी तद्भुत ध्वज संबाद अकाम पुरुष से वितम द्रोणाणी कम महाराज पटे चित्रिवार महाराज उस समय वीर पुरुषों से भरी हुई द्रोणाचार्य की वह ध्वज विशिष्ट पट में अंकित किए हुए चित्र के समान प्रतीत होती थी शुष्ठपूर्ण मुगोत्राणिवीरायुगे तदा दौमा द्रवताजन बनवा भवे राजन इस समय युद्धस्थल में द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने वाले वीरों के नाम और गोत्र इसी प्रकार सुनाई पड़ते थे जैसे स्वयं में सुने जाते हैं इति श्री महाभारत द्रोह परवड़ी सन सप्तक हयाधादि कथरे त्रयोवध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संसप्तक वध पर्व में अश्व और ध्वज आदि का वर्णन विषय तेईसवां अध्याय पूरा हुआ